सहनावत सहनोभुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीनावतीत मिषा वह ओ शांति शांति शां विधान दर्शन की चालीसवीं कक्षा विधान दर्शन के दूसरे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है इसमें परमात्मा को जगत की उत्पत्ति का निमित्त कारण कहा और उस प्रसंग में प्रश्न उठे कि परमात्मा का क्या प्रयोजन है इस सृष्टि को बनाने के लिए उसका अपना क्या प्रयोजन है उसका कोई प्रयोजन हो नहीं सकता क्योंकि उसको कोई कमी नहीं है वो परिपूर्ण है वो कामनाओं से रहित है तो उसके बारे में उत्तर दिया गया लोगों के हित के लिए आत्माओं के हित के लिए ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई है अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन किया है वो उसका अपना स्वभाव है और फिर प्रश्न हुआ कि अगर परमात्मा ने ये सब बनाया है तो जो दिखाई देता है इसमें बहुत विषमता है निर्दयता भी है जीवों के साथ में कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं कैसे तड़पते हैं दुर्घटनाएं हो जाती हैं रोग हो जाते हैं वियोग होते रहते हैं अभावों से ग्रस्त रहते हैं जैसे तैसे जीवन जीते हैं मुश्किल से जी पाते हैं तड़पते हैं। तो ये निर्दयता का भी दोष उस पर आता है कि उसने ऐसी चीजें बनाई जहां ये सब कुछ होता है क्योंकि वो बनाने वाला है ये दोष आता है तो उसके उत्तर दिया गया है कि यह परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से ही ऐसा नहीं करता है वो कर्मानुसार कर्म सापेक्ष करता है जो वो करता है वो कर्म सापेक्ष करता है इसलिए ये दोष परमात्मा पे नहीं आता तो जीवों के अपने जैसे कर्म है उसके अनुसार ही वो उनको विभिन्न शरीर आदि प्रदान करता है पिछले पाठ में हुआ था आप में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं हाँ संख्या 111, सूत्र संख्या 33, उसके भाष्य में जी ये कहा गया है एक उदाहरण दृष्टांत देते हुए परमात्मा का कोई प्रयोजन नहीं है सृष्टि रचना में कहा गया है फिर 111 सौ पृष्ठ की दूसरी पंक्ति में ऊपर से यह लोका लोक जन कर्तृत्व व्यापक विश्वात्म गुणान अवलोक्य तम उपगछे ये तो परमात्मा का प्रयोजन हुआ पहले कहा है कि कोई प्रयोजन नहीं है ये कैसे संगत तो जहाँ ये कहा गया कि कोई प्रयोजन नहीं है उस पंक्ति को देखिए क्या लिखा है वहां पर से परमात्मा परमात्मा नो न किम अपनी प्रयोजनं प्रयोजनम जगत रचने स्वकीय प्रयोजनं अपना प्रयोजन नहीं है प्रयोजन नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा प्रयोजन तो है अपने लिए प्रयोजन नहीं है यानी दूसरों के लिए प्रयोजन है प्रयोजन तो है वो दूसरों के लिए प्रयोजन ही आगे बताया गया है इससे दोनों में परस्पर विरोध नहीं है ये मूलतः अगर देखा जाए हम लोक में भी देखते हैं जो भी प्रयोजन है अंत तो स्वार्थ की सिद्धि में ही होती है चाहे परोक्ष में उस रूप में दृष्टिगोचर हो या प्रत्यक्ष रूप में हो अंत तो स्वार्थ सिद्धि होती है हम किसी के सहायता कर रहे हैं वो कुछ न कुछ हमारा स्वार्थ ही हो छुपा हुआ होता है इस लोक के अंदर इस तरह से हम तत्वतः मूलतः जो आप कह रहे हो तो ये एक स्थूल उदाहरण दिया जा रहा है समझाने के लिए तो तत्वतः आध्यात्मिक दृष्टि से सूक्ष्मता में जाके उत्तर नहीं है ये कि जैसे लोक में कोई किन्नी को भोजन करवा देता है अब वो अजनबी व्यक्तियों पता ही नहीं है कौन है ये कहा जाएंगे दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई उनसे सीधे सीधे कोई प्रयोजन नहीं होता है कपड़े पहना देते हैं कंबल उड़ा देते हैं सर्दियों में इत्यादि ऐसी प्याऊ खोल दिया कौन आकर के पीके जा रहा है कुछ पता ही नहीं है उनको बस खुलवा दी उन्होंने तो इस दृष्टि से उनसे कोई प्रयोजन नहीं होता है जिसके प्रति उपकार किया जा रहा है उससे बदले में कोई प्रयोजन नहीं होता उससे बदले में कोई प्रयोजन नहीं होता इतने अंश में इसको प्रयोजन रहित उपकार करने वाला महापुरुष लोग ऐसा करते हैं जो सैनिक हैं वो देश पे बलिदान हो जाते हैं या फांसी चढ़ जाते हैं क्रांतिकारी उससे उनको अपने को कुछ नहीं मिलता है उनका तो शरीर ही चला गया अब क्या लेंगे वो दूसरों के लिए कर लेते हैं तो ऐसे परमात्मा दूसरों के लिए करते हैं ये जो सारे उदाहरण दिए जाते हैं उपमा दी जाएगी परमात्मा के समझाने के लिए दृष्टान्त दिए जाएंगे और तो सभी हीनोपमा ही होंगे परमात्मा को समझाने के लिए जितनी भी उपमाए किसी भी गुण की दी जाएगी वो परमात्मा के समान भी नहीं हो सकती और परमात्मा से बढ़कर के भी नहीं हो सकती क्योंकि उसके समान कोई है ही नहीं जो हम कैसे उपमा देंगे लेकिन समझाना तो पड़ता है समझाने के लिए कुछ दृष्टांत उपमा हम करेंगे प्रयोग करेंगे उदाहरण देंगे।, तो देंगे तो वो कम ही होगा हीन ही होगा तो ये जो उदाहरण दिया गया ये हीनोपमा का है परमात्मा के संबंध में हीनोपमा ही होगी और उस हिनोपमा को देख करके हम कहने लगे जैसा उपमा में जैसा दृष्टांत में है बिल्कुल वैसा ही परमात्मा में होगा ये नहीं है दृष्टांत का एक अंश लिया जाता है दूसरे अंश हम नहीं लेना चाहते पूरा तो घट भी नहीं सकता और इस बिंदु पे परमात्मा के साथ तो वो चीजें घटेंगी नहीं तो इसलिए दृष्टांत में जैसा है वैसा क्या वैसा वहां पर है ये हमें नहीं समझना चाहिए और कोई ठीक आपको हो गया और कोई जी इसी सूत्र में ये पहले और तीसरे की व्याख्या में थोड़ा सा भेद स्पष्ट नहीं हो रहा है। पहली व्याख्या में तो लोकवत का मतलब लिया था इन्होंने लोक के समान लोक का अर्थ लोक के समान और तीसरी व्याख्या में लोक का मतलब लिया लोक के प्रयोजन वाला और लीला कैवल्यम लीला कैवल्यम जीवों को मुक्ति की तरफ ले जाना दूसरों का हित करना वो तो दूसरा अर्थ हो ही गया तो पहले मैं तो कहा जैसे संसार में श्रेष्ठ लोग दूसरों के कल्याण के लिए अपने स्वार्थ से रही दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं ऐसे परमात्मा ने भी अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया है अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ये तो पहला अर्थ है और दूसरे में लोकवत का मतलब वाला है लोगों के प्रयोजन वाला है परमात्मा का ये लीला कैवल्य ये जो शक्ति प्रदर्शन है लोगों वाला है लोगों के प्रयोजन वाला है तात्पर्य अंत में भले ही एक निकल के आ रहा है लेकिन प्रारंभिक जो अर्थ होगा पहले में दृष्टान्त दिया जा रहा है लोक के समान दूसरे में लोक के लिए लोक के प्रयोजन के लिए ऐसा अर्थ किया गया इसलिए अंतर है शब्दार्थ जो किया जा रहा है वो उसमें अंतर है तात्पर्य भले एक ही निकल के आएगा ठीक है और कोई ये पैतीसवें सूत्र में ही जिस तरह से लोक के समान केवल लीला वाला हमने व्याख्या समझी है तो इसमें क्रीड़ा के लिए बताया परमात्मा क्रीडा करता है जैसे ऐसे ही बना दिया यूं ही बना दिया एक व्याख्या इस तरह से इसमें निकाली है बाकी दो कैवल्य के लिए कि मोक्ष की तरफ ले जाने वाली तो हम पहली वाली व्याख्या को क्या इसमें खंडित समझे या उसको भी मानकर चले खंडित नहीं कर रहे हैं ये लेकिन तीन तरह से तीनों में से कोई सा भी अर्थ ले सकते हैं सूत्र का एक ही अर्थ नहीं भिन्न भिन्न अर्थ इनको प्रतीत हो रहे थे इसलिए इन्होंने कई लिख दिए और एक अर्थ से पूरे संतुष्ट न हो के कि भाई शायद इसमें किसी को लगे कि परम ऐसा है तो वो अन्य चीजें भी साथ में जोड़ देते हैं कि उससे शायद किसी को संतुष्टि हो जाए किसी को वो अर्थ अधिक संगत लगे तीनों ही घटा सकते हैं और किसी किसी को कोई विशेष अर्थ संगत लगता है तो वो उस तरह से ले सकता है लेकिन पीछे वाला जो है पिछले वाला सूत्र उसमें न प्रयोजन वत्पात प्रयोजन वाला नहीं है परमात्मा तो चूंकि प्रयोजन वाला नहीं है इसलिए वह सृष्टि की रचना नहीं कर सकता पृष्ठभूमि में आक्षेप यह है इसलिए हम जो भी अर्थ करेंगे वहां यह तात्पर्य तो आना चाहिए कि परमात्मा का बिना परमात्मा बिना प्रयोजन वाला होते हुए भी सृष्टि की रचना क्यों कर देता है यह बिंदु तो आना ही चाहिए प्रयोजन वाला यानी कोई भी कार्य अपने प्रयोजन वाला होता है यानी स्व प्रयोजन वाला होता है ऐसा प्रथम आक्षेपकर्ता का अभिप्राय है और परमात्मा चूंकि प्रयोजन वाला नहीं है उसमें कामना नहीं है न्यून नहीं है इसलिए वो सृष्टि की रचना नहीं कर सकता ये उसका कत्थे था इस तरह से उसने आक्षेप किया था तो अब ऐसा सूत्र होना चाहिए ऐसा उत्तर होना चाहिए सूत्र का अर्थ व्यवसंगत अधिक है जिसमें जिससे परमात्मा का सृष्टि कर्तृत्व सिद्ध होता हो अपना प्रयोजन ना होते हुए भी क्योंकि तो अका और नकुत होना ये तो शब्द प्रमाण हमें मिल ही रहे इसका तो कहीं निश्चित नहीं होना चाहिए इसको मानते हुए भी परमात्मा क्यों सृष्टि की रचना कर देता है वो बात इस सूत्र से निकल करके आएगी तैतीसवे से वो अर्थ इस प्रसंग में संगत है तो वाली बात सिद्ध होगी कौन सी बात क्रीडा यू ही उसने बना दिया नहीं उसको अलग से कह सकते हैं कि जैसे लोक में लोग अन्यों का प्रयोजन कर सिद्ध करते हैं तो वो क्रीडा मात्र है लीला खेल मात्र है उसका बस उसको जैसे कि खेल बच्चों की दृष्टि से है वो खेल का कि आ, उसमें खेल में और कुछ लेना देना नहीं होता है उनका ठीक है घर बना लिया और कुछ कर लिया खेल लिए कुछ लेकिन खेल में भी प्रयोजन तो होता है मनोरंजन है यू यू कुछ यू कुछ ना कुछ तो रहेगा ही विशेष प्रयोजन नहीं होता यही तात्पर्य लिया जाएगा अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयोजन तो है तो प्रयोजन बिना तो मंदो भी न प्रवर्त थे वो भी बात पीछे आई गई थी और वो अपनी जगह सत्य है कोई ना कोई प्रयोजन होता है और वहां स्व प्रयोजन वो मनुष्यों के लिए ही घटता है परमात्मा में यह घट ही नहीं सकता क्योंकि एक तरफ हमें शब्द प्रमाण मिल रहा है अकामा वो कामना रहित है वो कामना रहित का क्या मतलब फिर लेंगे सृष्टि की रचना भी कर रहा है और कामना रहित भी है अगर कामना रहित है तो वो अपने लिए भी कामना से रहित है कामना मात्र से रहित है दूसरे के लिए भी कामना से रहित है ये तात्पर्य भी ले सकते हैं ना अका से अपने लिए भी नहीं है कामना और दूसरे के लिए भी नहीं है और कामना मात्र से ही रहित है पर वो भी संगति नहीं घटेगी क्योंकि सृष्टि की रचना तो वो कर रहा है दूसरी तरफ देखेंगे कि सृष्टि की रचना कर रहा है कुछ कार्य कर रहा है तो उसमें अपना कुछ न कुछ प्रयोजन होता है तो सृष्टि रचना को देख के परमात्मा का अपना प्रयोजन क्या ढूंढेंगे हम मैं कोई मिलता ही नहीं है और निश्चित आ रहा है कि वो नहीं है तो आप अका और सृष्टि रचना इन दोनों को देखते हुए क्या संगति लगेगी नहीं तो एक का खंडन होने वाला है एकदम सीधे सीधे अर्थ लेंगे तो, तो इसको विरोध के रूप में प्रस्तुत कर सकता है लेकिन ये जो शैली है इसमें दोनों वक्ता दोनों बातें कह रहा है शास्त्र में दोनों बातें मिल रही है इसका मतलब आप हाँ हमारे को किसी एक को भी खंडित नहीं करना है ऐसा अर्थ यहां पर मिलेगा किसी में भी विरोध ना आए ऐसा हमारे को अर्थ निकलेगा और वो वही निकलता है कि कामना नहीं है मतलब अपने लिए कामना नहीं है सृष्टि रचना करता है वो प्रयोजन वाली है अन्यों के प्रयोजन वाली है तो अका भी हो गया अपने लिए कामना नहीं है तो अपने लिए नहीं है मतलब दूसरे के लिए और चूंकि दूसरे के लिए कामना है इसलिए उसका सृष्टि रचना का भी प्रयोजन पूरा हो जाता है सृष्टि का बनाने का कुछ भी कर्म करने के पीछे उसका प्रयोजन होता है तो दूसरों का प्रयोजन हो जाता है तो बस इसी बात को यहां पर बताना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि से वो क्रीड़ा मात्र है कुछ भी नहीं है खेल में कोई लेनदेन नहीं होता है बच्चों के खेल में अब वो मत लीजिए कि वही प्रसन्नता होती है खेल में मनोरंजन होता है उसको छोड़ दीजिए वैसा जो लेन होता है बड़ों के खेल में लेन होता है बहुत पैसे इधर उधर होते हैं उस तरह से नहीं बच्चों में अब कोई हार गया जीत गया वहां तो हार गए जीत गए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है पदक मिलता है धन मिलता है बच्चों के खेल में कोई जीता और हारा उसमें क्या फर्क पड़ा है कोई एक रुपया भी इधर उधर नहीं हुआ बस केवल ऐसे ही तो फिर भी बराबरी है तो उस भाव से इस लीला को लेंगे परमात्मा की लीला है क्रीड़ा है बस एक क्रिया है उसकी लेकिन निष्प्रयोजन वो भी नहीं है वो अन्यों के हित के लिए है तब इसको इस तरह से भी ले सकते हैं दोनों व्याख्याएं खंडित भी ना हो और एक हो जाए और पीछे हम बात कर रहे थे कि उपकरणों की आवश्यकता भी पड़ती है तो यानी कि उसने खेल खेल उसके लिए एकमात्र क्रीड़ा है उसके लिए कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण इसमें श्रम उक, की आवश्यकता नहीं उसको श्रम कर करना पड़ता एक तो होता है हम बहुत प्रयत्न से कार्य करते हैं सायास करते हैं बहुत मेहनत पड़ती है पसीना होता है कठिनाई से हम कार्य को करते हैं एक काम जिस काम को हम बड़ी सरलता से करते हैं उसके लिए भी कहते हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है अब बाएं हाथ का खेल है का क्या मतलब है आसान है लेकिन उसमें कोई प्रयत्न नहीं होता यह भी मतलब नहीं है मैं बड़ी सहजता से कर लूंगा जैसे खेल खेलना सहज होता है उसमें कठिनाई नहीं होती है बाएं हाथ से तो फिर भी थोड़ा गेंदों को उछाल रहे हैं तो आसानी रहती है वो तो और बाएं हाथ से बाएं हाथ से भी कर पा रहा है मतलब बहुत सरल चीज है कोई कार्य हम दाएने हाथ से करते हैं तो बहुत कुशल होता है तो दाएं हाथ से ही करना होता है जिस काम को हम बाएं हाथ से भी करने लग जाए तो मतलब वो तो उसके लिए बहुत सरल है वो चीज हम ऐसी सरल चीजें बाए हाथ से जिस हाथ से अभ्यस्त नहीं है उससे भी कर लेते हैं तो बाएं हाथ का खेल है वो खेल मतलब वहां उसके लिए बहुत सरल है बहुत सरलता से कर लेता है कोई कठिनाई नहीं है लिया जा सकता है लेकिन ये पिछले प्रसंग से जोड़ना चाहिए अब तो हम इसको सामर्थ्य प्रदर्शन मात्र इस सत्याप्रकाश में भी महर्षि दयानंद उस प्रसंग में लिखते हैं कि सृष्टि रचना क्यों की परमात्मा ने तो उसमें एक है कि उसको उसने अपने सामर्थ्य का शक्ति का को अभिव्यक्त किया प्रकाशित किया वो कह की उन्होंने वो भी उस तरह का भी उदाहरण दिया है कि यदि नेत्र नहीं देखते तो फिर नेत्र की सार्थकता क्या थी अगर परमात्मा सृष्टि की रचना नहीं करता तो फिर उसकी सामर्थ्य की सार्थकता क्या थी उस रूप में भी है कि वो सार्थक होता है इस तरह से दूसरों के लिए नहीं तो ठीक है अपनी शक्ति सामर्थ्य है अपने पास है उसको कोई कमी नहीं है कुछ मिलना नहीं है लेकिन उस शक्ति की सार्थकता दोनियों की दृष्टि से कुछ भी नहीं हो पाएगी तो सृष्टि बनाता है तो उससे दूसरों को सार्थकता भी होती है उसकी अपनी सार्थकता हो जाती है उसका हित उससे दूसरों का हित हो जाता है तो प्रयोजन वाली बात जोड़ते हुए इनको आप मिला करके भी करना चाहते हैं कर सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं तो वेदांत दर्शन के दूसरे अध्याय का प्रथम पाठ और पिछली कक्षा में हमने चौतीसवें सूत्र तक देखा था चौंतीसवें सूत्र में कहा गया था कि सृष्टि की रचना परमात्मा ने की है लेकिन इससे वैषम्य और निर्घ्य दोष नहीं आता है विषमता का दोष परमात्मा पे नहीं आता और निर्दयता का दोष भी परमात्मा पे नहीं आता है क्यों क्योंकि सापेक ये सापेक्ष होता है कर्म सापेक्ष होता है तथा ही दर्शाई थी जैसा कि शास्त्र में निर्देशन भी मिलता है इसके ऊपर आगे की चर्चा की जा रही है कि अगर कोई ये कहे पहले कर्म के सापेक्ष ये दो हटा दिए थे वैषम्य और नैरगिण ने तो कर्म की सापेक्षता से ये होता है तो वो कह के नहीं कर्म तो इसमें कारण नहीं हो सकता है कर्म यानी कर्मानुसार ये सृष्टि बनी है और हमें विभिन्न भोग मिले ये कर्मानुसार नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता उसके लिए उसका कारण है कुछ तो कहा न कर्म अविभागात इति चेत कर्म इसमें कारण नहीं हो सकता वैषम्य और नैर्गृण्य में या विषमता और इस तरह की स्थितियों में कर्म कारण नहीं हो सकता है क्यों अविभागा विभाग न होने से विभाग का मतलब है यहां पर एक तो है कार्य रूप एक है कारण रूप प्रकृति ये दो विभाग हो गए कारण रूप प्रकृति एक कार्य रूप प्रकृति कि इस सृष्टि में हमें जीवों में उनके भोगों में भिन्नता दिखाई दे रही है इसका कारण क्या है पीछे का पीछे का पीछे का जो कहते हैं कर्म का तो बोले कि इसका तो विभाग था ही नहीं अविभागात अविभाग होने से यानी कार्य तो पहले था ही नहीं शरीर तो पहले था ही नहीं जब शरीर नहीं था तो कर्म कहां से आ गए भाई आप ये कहना चाहते हो कि ये जो विचित्रता दिख रही है भोगों की वैषम्य दिख रहा है वो कर्मों के कारण है तो पहले क्या होना चाहिए कर्म पहले होने चाहिए यह भोग पहले होना चाहिए कर्म पहले होने चाहिए लेकिन कर्म कब करेगा कोई व्यक्ति जब शरीर आदि मिलेंगे तो जब शरीर आदि मिले तो फिर वो भोग ही हो जाएगा कर्म से पहले ये जो भोग है इससे पहले कर्म होना चाहिए लेकिन उससे पहले तो भोग से पहले तो ये शरीर था ही नहीं जब ये कर्म के अनुसार शरीर मिले उससे पहले तो अविभाग था विभाग था ही नहीं विभाग मतलब एक कार्य जगत की उत्पत्ति तो कार्य जगत तो था ही नहीं ये तो अब हुआ है ना उससे पहले केवल कर्म थे तो फिर जब श... अविभाग था यानी कार्य जगत नहीं था तो फिर कर्म भी नहीं हो सकते तो पहले कार्य जगत को हटाया कार्य जगत हटाया तो कर्म नहीं रहा और कर्म नहीं रहा तो फिर ये भी कर्म के अनुसार ये वैषम्य नहीं हो सकता कर्म सापेक्ष नहीं हो सकता ऐसा यदि कोई कहे तो बोले ना अनादित्वात्थ इसके तो इस जगत के तो कर्म के तो और आत्मा के तो अनादि होने के कारण से अनादिकाल से चला आ रहा है यही उसका उत्तर बनता है तो भाष्य देखिए न कर्म अभिभागात चेत कर्म इसमें कारण नहीं है अविभाग होने से यह हेतु है उसका भाष्य जगत वैविध्य कर्म निमित्तम न भवितुमर रहती जगत की जो विविधता है भिन्नता है में उसमें कर्म कारण नहीं हो सकता कुतः क्यों सृष्टि प्राग अभिभागात सृष्टि के पहले अविभाग होने से अभिभाग क्या है उसको खोल रहे हैं सृष्टि पूर्वम नहीं खलु जीवात्मा शरीर युक्ता आसन इस सृष्टि के पहले तो जीव शरीर युक्त थे नहीं क्योंकि शरीर तो सृष्टि से ही बनता है कार्य से ही कार्य जगत से ही बनता है तो फिर कैसे ये युक्त होगा कर्म कारण नहीं हो सकता और शरीर मंत्रण न कर्म संभवती शरीर के बिना कर्म ही संभव नहीं है जीवात्मा का तदाइन तू ते परमात्मी तादात्म्यंगता आसन उस समय वो कहा थे ये जीवात्माएं परमात्मा के तादात्म्य में थे परमात्मा के में लीन थे बस कार्य जगत से तो उनका कोई संपर्क था नहीं तो परमात्मा में ही लीन थे तादात्म्य को प्राप्त हुए थे तादात्म्य मतलब तद्रूप हो गए थे तद्रूप अवस्था में थे एक तत्व की प्राप्ति थी ऐसा अद्वैत वाला अद्वैत ये तादात्म्य नहीं है मतलब उसमें लीन थे ये इति चेत उच्चेत ही ना ना वक्तव्य हम ये कहना ठीक नहीं है क्यों अनादित्वात किसके अनादि होने से तो उन्होंने कहा जीवात्मा अनादयः संति जीवात्माएं अनादि है तेषा कर्मापि अनादि और उनके कर्म भी अनादि है कर्म परम आज जीवात्माओं के कर्म कब से हुए पहली बार ऐसा कुछ नहीं कह सकते जीवात्माएं अनादी है तो उनके कर्म भी अनादि प्रवाह से अनादि है कर्म केवलम इदमेव जगत न पूर्वम आसीत आसितू न कोई कहे ये जो आक्षेपकर्ता जिस ढंग से कह रहा है उसके लिए ये कह रहे हैं कि आक्षेपकर्ता का प्रश्न इस दृष्टि से बन पा रहा है क्योंकि वो इस जगत को पहले कभी नहीं मान रहा था बस ये जगत है बस अभी ही पहली बार हुआ है ये इससे पहले नहीं था ये मान करके उसका कथन है तो इसलिए कहा केवलम रोकी था था। ये जगत पहले नहीं था केवल ये जगत पहले नहीं था ऐसी बात नहीं है अर्थात ये पहले भी था यानी इस बार वाला जगत तो अभी ही है लेकिन इस जैसा जगत पहले भी था सृष्टि पहले भी थी किंतु ए तत्व प्रवाहेण प्रवर्तमान विद्य थे ये तो क्रमशः प्रवाह से चलता चला आ रहा है चलता चला आ रहा है यथाच वेद जैसे कि वेद में कहा गया ऋग्वेद का मंत्र दिया सूर्या चंद्र मसौधाता यथा पूर्वम अकल्पयत सूर्य और चंद्रमा को यानी लोगों को धारण करने वाले परमात्मा ने इसको कैसे बनाया जैसे यथापूर्व जैसे पहले बनाया था अर्थात उसने पहली बार इसको नहीं बनाया उससे पहले भी बनाया था जैसा पहले बनाया था वैसे अभी बनाया तो इस सृष्टि में जो विचित्रता है उससे पहले भी सृष्टि थी पूर्व पक्ष जो कह रहा था इससे पहले तो शरीर ही नहीं थे तो कर्म कहां से होंगे तो इससे पहले भी शरीर थे और वहां भी कर्म थे और उसके अनुसार यहां पर प्राप्ति हो रही है तस्मात कर्मापेक्षम जगत वैविध्यम न अनेन न परमात्मी दोष तो कर्म की अपेक्षा है और कर्म की अपेक्षा के कारण ही जगत में, में विविधता है और जगत की विविधता कर्मापेक्ष है तो परमात्मा पे दोष नहीं आएगा यदि जगत की विविधता कर्मापेक्ष नहीं है तो परमात्मा पे दोष आएगा परमात्मा पे प्रशंसा भी हो सकती है कोई देखो इसको इतना धन दे दिया इसको राजा बना दिया इसको इतना स्वस्थ सुंदर बना दिया बुद्धिमान बना दिया इस रूप में प्रशंसा भी हो सकती है अगर कर्म निरपेक्ष परमात्मा ने दिया कि तो तूने बहुत दया की मेरे ऊपर लेकिन दोष भी तो आ सकता है जो विपरीत स्थितियां हैं न्यूनता है क्षीणता है लेकिन यदि कर्म इसको मानते हैं तो परमात्मा पे कोई भी दोष नहीं आएगा पक्षपात का दोष नहीं आएगा अन्याय का दोष नहीं आएगा तो ये सूत्रार्थ हो गया अब इसमें विवेचना कर रहे हैं अत्र शंकर भाष्य अनादित्वात सूत्र में जो अनादित्वात हेतु दिया गया था उसके बारे में इत्यस्य अनादित्वात संसारस्य इत्यर्थो विहितो नहीं है सम्यक अनादित्वात किसके अनादि होने से तो इन्होंने कह दिया संसारस्य संसार के अनादि होने से अब यदि अनादि का मतलब सदा से बस ऐसा ही है कुटस्थ तो ये दोष बनेगा तो अनादित्वाद संसार से ही तो, ये अर्थ ठीक नहीं है क्यों संसार प्रवाह अनादिर नतु तो यदि अनादित्वात संसार से यहां स्वरूपता अर्थ लिया जा रहा है वो मान, वो ही मान करके यहां पर खंडन किया जा रहा है कि संसार अनादि तो है लेकिन प्रवाह से अनादि है स्वरूप से अनादि नहीं है कोई ये कहने लगे इस प्रश्न के उत्तर में शरीर तो पहले था ही नहीं तो कर्म कैसे हुए ये आक्षेप आए तो क्या नहीं शरीर तो पहले से था बोले सृष्टि तो पहले से थी नहीं फिर कर्म कैसे किए नहीं सृष्टि तो पहले से ही थी अनादिकाल से जैसा कि बहुत से ये मानते भी हैं इस सृष्टि की उत्पत्ति कभी भी नहीं हुई और ना ही इसका प्रलय होगा ना उत्पत्ति हुई न ऐसे बस ये तो ऐसे ही चलती रहेगी ऐसे ही चलती रहेगी न तो सृष्टि होती है ना प्रलय होता है ऐसा जो लोग मानते हैं परिवर्तन तो होता रहता है लेकिन ये चलता रहेगा तो ऐसा माने तब भी ये दोष नहीं आएगा सृष्टि की विचित्रता क्यों भाई ये तो बनी हुई थी बनी हुई थी शरीरादि भी थे तो कर्म भी हो गए थे और कर्म के अनुसार फिर आगे चल रहा है तो इन्होंने कहा कि स्वरूपता अनादि नहीं है प्रभा से है किंतु वैषम्य नैर्गण्य ने दोष परिहारा है समाधानम पर्याप्तम लेकिन हमें समाधान तो किसका करना था परमात्मा पे जो वैषम्य और नैर्गण्य का दोष आ रहा था विषमता करने वाला निर्दयता का दोष आ रहा था अन्यायी का दोष आ रहा था उसका समाधान इतने मात्र से नहीं होता यदि हम संसार को अनादि कह लें और कर्म को ना कहें तो दोष नहीं हटेगा क्योंकि तो हमने संसार को अनादि कह दिया और कर्म को माना नहीं तो दोष आ जाएगा यह तो ही यावता जीवात्मनाम न स्वीक्रिय पर न उक्त दोष परिहार संभव थी इसमें जीवात्माओं का अनादित्व भी स्वीकार करना होगा केवल जगत का अनादित्व मान लेंगे इससे बात नहीं बनेगी तो उन्होंने जीवात्माओं का अनादित्व क्यों नहीं माना जीवात्माओं का अनादित्व क्यों नहीं माना यदि जीवात्माओं को अनादि मान लेते तो फिर जीवात्मा अद्वैत नहीं करते अद्वैत के अंदर तो जीवात्माएं कब से आई परमात्मा से अलग हुई है तब से जीवात्माएं है हुई हैं उससे पहले तो वो जीवात्मा नहीं थी वो तो परमात्मा ब्रह्म था तो ये जो टुकड़ा आया और फिर एक दिन वो ब्रह्म में विलीन भी हो जाएगा यानी जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा उस दृष्टि से वो समाप्ति भी हो रही है तो उसलिए वो उसको अनादि नहीं कहना चाह रहे यहां पर तो लेकिन इनका भाष्य में ब्रह्मनी जी का कहना है कि जीवात्माओं को अनादि माने बिना ये दोष परमात्मा से हट नहीं सकता जीवात्माएं सादी हैं तो दोष आएगा कि परमात्मा ने क्यों ऐसा कर दिया किसी को कुछ किसी को कुछ कर दिया जब इनके पहले से कर्म ही नहीं थे ये सब पहले से ब्रह्म ही थे तो परमात्मा ने ये सब क्यों दे दिया ब्रह्म ने अपने ही अंशों को ऐसा ऐसा क्यों बना दिया किसी को कुछ किसी को कुछ भेद क्यों कर दिया उसने उसका क्या आधार है तो जीवात्मा नाम अनादित्व न स्वीकृता ताबत न उक्त दोष परिहार है तदिथम जीवात्मा अनादयों न तो इस प्रकार से जब जीवात्माओं का अनादिपन न स्वीकार किया जाता है तो वैषम्य नैर्गि पूर्व सूत्र परम समाधान प्रमाण वचनम तो ये जो वैषम्य नैर्गिण्य सूत्र के ऊपर शंकर ने शंकर भाष्य में भी जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए वही है जो ब्रह्मनी जी ने दिए हैं कौन से पुण्यो वही पुण्य न कर्मणावती पाप न संगत छते ये जो उन्होंने वहां पर समाधान दिया समाधान तो ठीक दिया लेकिन यदि जीवात्माओं का नित्यत्व तो नहीं स्वीकार करते हैं, तो ये समाधान भी वहां प्य क्यों क्योंकि यदि जीवात्मा को नित्य नहीं मानते यानी वो तो कभी से उत्पन्न हुआ आया अस्तित्व में आया तो अब जो उसमें भिन्नता है उसका कारण क्या है वो कर्म के अनुसार तो मान नहीं सकते क्योंकि वो तो था ही नहीं पहले जीवात्मा खुद ही नहीं था तो कर्म को कैसे मान सकते हैं लेकिन यदि जीवों को हम अनादि मान लेते हैं तब तो प्रवाह से अनादि उससे पहले उससे पहले उससे पहले हम वो कर्म की एक श्रृंखला स्वीकार कर सकते हैं लेकिन इसमें तो स्वीकार नहीं कर सकते तो इसलिए जो वो समाधान पुण्य वहीं पुण्य ने लोग को दिया था अगर आत्मा को नित्य नहीं मानते तो वहां वो भी संगत नहीं लगेगा जबकि वो कुतवा देकर के आए हैं अन्य तत्र उगते और दूसरा वहां जो इनके द्वारा एक वाक्य कहा गया एक वाक्य जो अभी आगे बोलेंगे उसको अपन बाद में देखते हैं शंकर वचने ना भी प्राणिनो जीवात्मा अनादय इस वाक्य से भी पता लगता है कि जीवात्माएं अनादि हैं जब वो उस वाक्य को वहां बोल रहे हैं तो यहां भी स्वीकार कर लेना चाहिए तो कौन सा वाक्य था स्मृति रपी प्राणी कर्म विशेष अपेक्षम एवं ईश्वरस्य से अनुग्रहित्व च दर्शयती स्मृति मतलब शास्त्र भी प्राणियों के कर्म विशेष की अपेक्षा से ही ईश्वर का अनुग्रही यानी अनुग्रह रूप यानी तो कुछ सुख देना या साधन देना हित करना और निगृहित मतलब है दुख देना या सुख को छीन लेना यानी सुख और दुख दोनों देना ये दर्शयती दिखाता स्मृति दिखाती है ती परमात्मा कर्म सापेक्ष ये साधन देता है परमात्मा कर्म सापेक्ष इन साधनों को देता ये स्मृति है तो बोले ये तो तभी घट सकता है जब आत्माओं को हम नित्य माने नित्य मानेंगे तभी उनकी कर्म की श्रृंखला भी हमारे को शिकार हो पाएगी तो शंकर वचन वचने नापी प्राणिनों जीवात्मो अनादय संति ये अनादि है ऐसा ये शाम कर्म जिनके कर्म उन अनादि जीवों के कर्म जगत वैविध्य अपेक्षिते जगत की विविधता के लिए अपेक्षित रखते हैं तस्मात्र न कर्मा इति सूत्र प्रसंगे ये जो हमारा सूत्र चल रहा है इसमें अनादिवाद संसार इति शंकर वचनम असंगतम एवे ये इसको वैसा संगत नहीं मान रहे कि जगत के अनादि होने से लेकिन स्थूल रूप से अगर हम वैसे देखें कि अगर इसको जगत की रचना को स्वरूपतः अनादि न मानते हुए प्रवाह से अनादि मानेंगे तब तो, तो संगत हो जाएगा वो प्रवाह से अनादि मानने में दोष नहीं है जैसा कि ब्रह्मोनि जी भी स्वीकार कर ही रहे हैं आगे देखिए और अपनी पुष्टि में कह रहे हैं छत्तीसवा सूत्र उपद्यपल होता है सिद्ध होता है और ऐसा उपलब्ध भी होता है शास्त्र में देखा भी जाता है इसकी सिद्धि के लिए उपद्यपलते कर्मणो अनादित्व उपपद्य अल्प विराम कर्म का अनादित्व उपपन्न होता है सिद्ध होता है युक्ति से कैसे तो उपपत्त्या सिद्ध थी सिद्ध होता है लेकिन उपपत्ति से उपपत्ति मतलब युक्ति से उहा से तर्क से ये सिद्ध होता है कैसे सर्वांग विकलांग रूपम सृष्टि वैचित्रम नहीं कर्मातर भवित ये जो सर्वांगत्व और तो विकलांगत्व रूप जो सृष्टि की विचित्रता है शरीरों की विचित्रता है ये कर्मांतर के बिना हो नहीं सकती कर्म के बिना हो नहीं सकती है कर्म के भेद के बिना ये हो नहीं सकते क्यों नहीं हो सकती नहीं हम अगर कर्मों को कारण नहीं माने तो किसको कारण मानेंगे वहां पर क्यों यथो तो ही न कार्यम कारणम अंतरेण अभिवेज्य कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता जब यहां पर विचित्रता दिख रही है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा अकारण ही नहीं हो जाता है और उपलब्धते तो अपिचय शास्त्रेशु शास्त्रों में यह हमें उपलब्ध भी होता है ऋग्वेद तो का मंत्र दिया जो पहले बहुत बार आ चुका है द्वा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस् जाते तयोरण्य पिप्पलम स्वादुअन अन्यो तो इसमें क्या किया कि दो सुपर्ण है, यानी पहले से है और एक वृक्ष है वो भी पहले से है यानी इनको नित्यता की तरफ से संकेत ले रहे हैं इसका उनकी उत्पत्ति नहीं बताई बस वो हैं यानी पहले से है और उसमें से एक स्वादु फलों को भोग रहा है यानी एक भोगता है और दूसरा केवल देख रहा है तो इससे क्या निकाला इन्होंने जीवात्मनो अनादित्व सह इस मंत्र में जीवात्माओं की अनादित्व के साथ साथ और दूसरी बात भी कही गई अनादित्व किस रूप में ये बस हैं पहले से उत्पत्ति नहीं कही गई हैं बहु और भोग रूप फल प्रदर्शन है नो साधु फल को खाता है इसका मतलब है वो कर्मों के फल को भोग रहा है यह स्वादु फल हो गया तो कर्मों का फल भोग का प्रदर्शन भी आ गया इससे कर्मणों अपनी अनादित्व प्रतिपादितम भवती जब जीव पहले से हैं उनके भोग भी चल रहे हैं तो कर्म भी उनके उसी प्रकार अनादि होंगे अनादिकाल से प्रवाह से अनादि चल रहे होंगे कर्म प्रवृत्तिश्चित संस्कार भवती। अब साथ में कुछ और बातें कह रहे हैं कि कर्म की प्रवृत्ति क्यों होती है कैसे होती है तो संस्कारों से होती है जैसे संस्कार होते हैं उसके अनुसार व्यक्ति कर्म करने लग जाता है तो संस्कारों के विपरीत जाके भी करता है अच्छे बुरे दोनों ही कर्म लेकिन संस्कारों के अनुसार जैसा ज्ञान होता है प्राय हम उसके अनुसार ही कार्य करते रहते हैं। कर्म प्रवृत्तिश्च प्रवृत्ति संस्कार संस्कारावासना अनाथांतरम संस्कार का मतलब है वासना या वासना रूप संस्कार को यहाँ संस्कार शब्द से कहा गया है तत् कर्मणों वासना नाम च अनादित्व प्रतिपाद्य और शास्त्र में कर्मों का और वासनाओं का अनादित्व ये अनादिकाल से है इसको भी प्रतिपादित किया गया है तो उसके लिए योगदर्शन व्यास भाष्य का वचन दे रहे हैं अनादि कर्म क्लेश वासना विचित्र तो काल से चले आ रहे कर्म क्लेश और वासना तो कर्म और वासना को यहां पर ये यह ले रहे हैं तो ये युक्ति से भी सिद्ध होता है कि बिना कारण के तो ये भेद नहीं होना चाहिए ये तो युक्ति है भेद हो रहा है भोगों में तो कुछ ना कुछ कारण होगा और वो कारण कर्म ही हो सकता है और कोई कारण नहीं हो सकता है दूसरा कोई कारण मानेंगे तो क्या मान सकते हैं परमात्मा की इच्छा को मानेंगे और इच्छा को मानेंगे तो ये इसमें अन्याय का दोष आएगा पक्षपात का दोष आएगा किसी को कुछ किसी को कुछ क्यों ऐसा कर दिया उसने जो सब आत्माएं उसके लिए समान है तो ये भेद क्यों कर दिया उसने परमात्मा पे दोष आएगा इसलिए वो तो हम मान नहीं सकते इसलिए कर्म ही मानना होता है कारण तो होगा ही और शास्त्र में इसका वचन भी उपलब्ध होते हैं तो इस प्रकार अब अंतिम सूत्र में इस पूरे प्रसंग को समाधान कर रहे कि सबको हमें मानना होता है और सबको मानने पर इस सृष्टि की व्याख्या की जा सकती है नहीं तो व्याख्या नहीं हो सकती एकांगी व्याख्या केवल ब्रह्म को मानेंगे तो भी व्याख्या नहीं हो सकती केवल जीवों को मानेंगे तो भी व्याख्या नहीं हो सकती और केवल प्रकृति को मानेंगे तो भी व्याख्या नहीं हो सकती इनमें से केवल दो को मानेंगे तो भी समुचित व्याख्या नहीं हो सकती सबको ही मानना होता है उसके लिए सैतीसवां सूत्र कहा सर्व सर्वधर्मोपत्ते सभी धर्मों की सभी के धर्मों की उपपत्ति सिद्धि होने से ये जगत की रचना संगत कही जा सकती है तो सर्व धर्म को खोल रहे सूत्र कृता पहले भूमिका बता रहे हैं सूत्र की अंतिम सूत्र है सूत्र कृता महर्षि व्यास न आचार्य इधानीम सृष्टि रचना विषय रूपोप संगारक क्रियते सूत्र को रचने वाले महर्षि वेद के द्वारा आचार्य के द्वारा सृष्टि रचना रूप जो उनका विषय था उसका उपसंहार किया जा रहा है कहीं उन्होंने निमित्त कारण को सिद्ध किया कहीं उपादान कारण को सिद्ध किया कहीं जीवों को लाए वो कारण है या नहीं है ये सारी चर्चा करते हुए उपसंगार करते हैं क्या उपसंगार है क्रिय अनेन सूत्रेण सूत्र इस सैंतीसवें सूत्र से उपसंहार क्या है? जगत रचना कार्य परमात्मा एवं केवलम न कारणम जगत की रचना में मात्र परमात्मा ही कारण नहीं है किंतु अत्र प्रकरणे प्रकरण सर्वधर्मोपत्ते हेतु जगत रचनाया संभव इस जगत इस प्रकरण में सबके धर्मों की उत्पत्ति के कारण से जगत रचना का संभव है सबके धर्म स्वीकार करने पड़ेंगे सबको मानना पड़ेगा तब ये जगत की रचना संभव हो सकती है और वो सबके धर्म कौन कौन से क्या क्या हैं तो कहा तत्र परमात्मा निमित्त कारण ये परमात्मा निमित्त कारण है परमात्मा का एक धर्म यहां पर इस तरह से बताया गया और प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम उपादान कारण प्रकृति नामक जो अव्यक्त है वो उपादान कारण है ये उसका धर्म बताया गया वो भी धर्म चाहिए दोनों के धर्म चाहिए और तीसरा जीवात्मा नाम कर्म तत्फल भोगश संस्काराश्च जगत रचनायाम अपेक्षा थे तो जीवात्माओं के कर्म भी इसमें अपेक्षित हैं उनके फल के भोग वो व्यवस्था भी चाहिए और संस्कार भी चाहिए इस जगत की रचना के अंदर वो भी इसमें कारण बनते हैं लेकिन जीवात्माएं उनके कर्म उनके संस्कार इनको यदि तीन कारणों में हम बांटेंगे तो ये उपादान कारण नहीं हो सकते उपादान कारण केवल प्रकृति और ये निमित्त कारण भी नहीं हो सकते निमित्त कारण केवल परमात्मा तो ये तो साधारण कारण हो सकते हैं केवल सामान्य कारण कारण तो है क्योंकि तो इनके बिना इनके लिए हो रहा है इनके कर्मों के अनुसार हो रहा है तो इसके कारण तो है ये लेकिन ये साधारण कारण कहलाते हैं निमित और उत्पादन कारण में नहीं आएंगे इन सब की आवश्यकता है इसीलिए त्रैतवाद को स्वीकार किया जाता है। जगत की ठीक व्याख्या संगत व्याख्या बिना त्रैतवाद के नहीं हो सकती अद्वैत में नहीं हो सकती प्रश्न खड़े ही रहेंगे कभी समाधान नहीं होगा और अंतर विरोध होता रहेगा प्रश्न उठेंगे उनका समाधान देंगे तो ऐसा समाधान आएगा जो पूर्व सिद्धांतों से विरोध खाएगा संगत नहीं लगेगा जो परमात्मा को छोड़ के व्याख्या करते हैं केवल जीव और प्रकृति को मानते हैं वहां भी संगत नहीं, वहां भी प्रश्न खड़े रहेंगे इसलिए तीनों की व्याख्या तीनों को स्वीकार करना यही संगत है हो गया आगे देखिए तो अभी जो इन्होंने तीनों को सिद्ध किया प्रकृति को सिद्ध किया इत्यादि जो चीजें थीं वो शब्द प्रमाण के आधार पर की गई थोड़ा बहुत तर्क भी बीच बीच में युक्ति विधि लेकिन शब्द प्रमाण के वचनों को शब्द के वचन शास्त्र के वचनों को ले ले करके इन्होंने किया था और अब आगे ये तर्क से सिद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं हाँ बोलिए ओ पैतीसवें सूत्र में जो शंकर भाष्य का खंडन किया था तो उसमें शंकर भाष्य वाले शंकर जो है वो संसार को तो अनादि मानते और जीव को अनादि नहीं मानते तो ये ठीक नहीं का क्योंकि आदि मान लेंगे जीव का तो वैषम्यता की उत्पत्ति वैषम्यता नहीं बन पाएगी पीछे कर्म न होने के कारण तो इस प्रकार दोस्तों संगतता नहीं वैषम्यता का हेतु नहीं मिल पाएगा हाँ इस प्रकार दोस्तों हमारे सिद्धांत में भी आएगी क्योंकि मोक्ष के पश्चात हमारे भी कोई कर्म के अनुसार तो नहीं होता कर्म नहीं होते तो उसमें वैषम्य भी नहीं होता है वहां यहाँ पे जैसे पहला जन्म मानते उसी प्रकार वो भी तो मान सकते उनके यहाँ पर नहीं पहला तो मानेंगे लेकिन उसके वो, वो चूंकि ऐसा तो मानते नहीं है उनके यहाँ तो कभी भी कुछ नहीं है वो तो ब्रह्म ही स्वरूप था वहां दूसरे प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि भी जो अकेला ब्रह्म था वो जब ज्ञान युक्त था तो क्यों वो आ गया अविद्या से ग्रस्त क्यों हुआ इधर तो समाधान है कि भाई वो अल्प शक्ति है अल्प सामर्थ्य है उसके पास आनंद नहीं है उसको पाना है परमात्मा की व्यवस्था से तो ये जो सारा कर्मफल कर्म की विचित्रता है कर्म की विचित्रता तो कर्म के कारण ही है फल की विचित्रता तो कर्म के कारण ही है इसको विचित्रता तक केवल लेकर के चल रहे हैं वो समानता को लेकर नहीं चल रहे हैं यहां पर ये जो सारी चर्चा चल रही है क्योंकि हम यही देख रहे हैं सारा का सारा यहां कर्म की विचित्र फलों की विचित्रता हम देख रहे हैं वो एक अपवाद अलग है कि सृष्टि के बाद सृष्टि के प्रारंभ में यह तो सृष्टि के बीच में भी जब मुक्ति से आत्मा लौट करके आएगी तो वहां पिछले कर्म चूंकि हमें अन्य शब्द प्रमाणों से मिलता है कि वहां तो कर्म रहते नहीं है समाप्त हो जाते हैं तो वहां जो प्रारंभ में जन्म होगा वो समान होगा समान होगा ये वहां पर मानना ही होगा और नहीं तो दूसरी व्याख्या जो लोग करते हैं वो इसी कारण से करते हैं कि भाई मुक्ति के बाद में भी जो जन्म होगा वो कैसे होगा इनके मत में तो मुक्ति से जन्म ही नहीं होता है ये लोग जो मुक्ति मानते हैं जो जिन वचनों को लेते हैं ये तो सदा सदा के लिए मुक्ति मानते हैं हालांकि वो भी खंडित होता है वो भी खंडित होता है कि जब ब्रह्म में था ही वो अवस्था में था ही अंश तो फिर जन्म में क्यों आ गया था वो उसी से उनकी अनंत मुक्ति स्वयं अपने आप में खंडित होती है लेकिन वो मानते ही यही है कि मुक्ति में गए तो फिर दोबारा नहीं आना होता तो उनके यहाँ तो ये प्रसंग ही नहीं घटेगा ये प्रसंग ही नहीं घटेगा उनके यहाँ तो तो सृष्टि बस अनादि काल से चल रही है और प्रवाह से अनादि मानते हैं तो दोष नहीं है इसके अंदर स्वरूपता अनादि मानते हैं तो फिर दिक्कत आएगी क्योंकि इसके लिए प्रकृति को भी सृष्टि को भी कार्य जगत को भी परंपरा से प्रवाह से अनादि मानना होगा और जीव को भी मानना होगा दोनों को मानने पे यह काम चलेगा ब्रह्मुनि जी केवल जीव के लिए नहीं कह रहे जीव को भी कहा उन्होंने नित्य है और उसके कर्म भी अनादि है जीव भी अनादि है वो स्वरूपता है कर्म है वो प्रवाह से है और सृष्टि है ये भी प्रवाह से अनादि है इन तीनों को मानना होगा अगर इसमें से हम एक को भी छोड़ देते हैं तो इसकी व्याख्या ठीक नहीं हो पाएगी हाँ ओ, और जो शंकर में शंकर ने ऐसा भी कहा था अनादित्व संसारस्य तो इस हेतु से भी उसका खंडन कर सकती कि वो संसार को अनादि मान रहा अर्थात ब्रह्म से कोल मान ये बात आगे आएगी इसको इन्होने ब्रह्मी जी ने भी उद्धत किया है अगले दूसरे सूत्र के अंत में क्योंकि उन्होंने सृष्टि को तो मान ही लिया आपने बिल्कुल ठीक बिंदु पकड़ा कि भाई चलो आपने सृष्टि को अनादि तो मान ही लिया और ये सृष्टि अनादि है ये ब्रह्म से अतिरिक्त है आप इसको ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता मान रहे हो और तो ब्रह्म तो अकेला ही था अनादि फिर आपके पक्ष में तो केवल ब्रह्म ही बनना चाहिए सृष्टि तो अनादि नहीं होनी चाहिए स्वरूप था अनादि नहीं स्वरूपताय अनादि मानते ही द्वैत आ जाएगा जीव को भले ही ना माने लेकिन द्वैत्त तो आ ही जाएगा पर वो प्रवाह से अनादि मानेंगे तो फिर वो जैसे कुछ व्याख्या करते हैं कि तो भाई ब्रह्म से सृष्टि बनी फिर ब्रह्म में लीन हो जाएगी फिर ब्रह्म से बनी फिर हो जाएगी इस तरह प्रवाह से तो अनादि है वो वो उत्तर देंगे उसको प्रवाह से तो मानना ही पड़ेगा उनको नहीं तो उनका पक्ष खंडित होगा ही ठीक है आगे देखिए तो ये दूसरे अध्याय का पहला पात्र हुआ और दूसरा पात्र प्रारंभ होता है वो पहले पात में शब्द प्रमाण का अधिक प्रयोग किया गया था अब इसके अंदर इस द्वितीय पात के अंदर तर्क युक्ति इत्यादि बातों की प्रधानता रहेगी उससे इन्हीं बातों को कुछ और प्रश्न उठा के फिर सिद्ध करेंगे तो पहला सूत्र है रचना अनुपत्श न अनुमानम न अनुमानम इनका प्रसंग इस रूप में था कि प्रकृति ही स्वतंत्र रूप से इस संसार को बना दे ये भूमिका लेकर के चलनी है हमारे को तो ये सूत्र का अर्थ उस तरह संगत होगा कि परमात्मा को स्वीकार ना करके केवल प्रकृति को ही मान लिया जाए और प्रकृति ने अब स्वतंत्रता से इसको बना दिया रचना कर दी है ऐसा अगर कोई माने तो तो इस दृष्टि से उनका उत्तर है कि नुमानम अनुमान जो है अनुमान बाद में जो जिसका ज्ञान होता है बाद में जो बनती है वो सृष्टि के लिए यहां पर कथन है संसार तो प्रकृति की स्वतंत्रता का अनुमान ठीक नहीं है इस तरह भी सूत्र की संगति होती है ना अनुमानम प्रकृति की स्वतंत्रता का जो आप अनुमान कर रहे हो वो ठीक नहीं है क्यों रचना अनुपत्ते च ऐसा करने पे तो रचना की उपपत्ति ही नहीं हो पाएगी कार्य जगत बन ही नहीं पाएगा अगर प्रकृति स्वतंत्र है तो ये कार्य जगत बन नहीं सकता है ऐसे चल नहीं सकता है जैसा कि चल रहा है देखिए इन्होंने भाष्य में कैसे लिखा है कोष्टक में लिखा है न अनुमानम तो इसमें अन्य भाष्यकारों का यहां अभिप्राय है यहां अनुमानम होना चाहिए न अनुमानम अनुमानम की जगह अनुमानम इन्होंने अनुमान करके व्याख्या की है देखिए यथाच पूर्व उक्तम सन्निहित सूत्रे जैसा पिछले सूत्र में कहा गया था सर्वधर्मोपत्तेश्च परमात्मा जगतो निमित्त कारणम ये तो निमित्त कारण हो गया और तेन तेनातम ही प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम उपादान कारणम भवति उस परमात्मा से अधिकृत यानी शासित प्रकृति ही जो कि अव्यक्त है वो उपादान कारण हो सकती है तो तत्व तत्व मतलब वो प्रकृति अनुमानम वस्तु वो अनुमान की वस्तु है कैसे अनुमान की वस्तु है तो उसको खोल रहे यथोही तो अनुमीयते पश्चात मीयते अनुमानम क्योंकि वो उसका अनुमान होता है वो अनुमीयते अनुमीयते पश्चात मीयते अनुमीयते पश्चात मीयते मीयतों को खोल रहे आगे विक्रियते वो बाद में विकार को प्राप्त होती है पहले कोई चेतन होना चाहिए तब वो विकार को प्राप्त होती है इस रूप में यहां अनुमान का शब्द का प्रयोग किया इन्होंने विक्रियतेमानम जो बाद में मीयते विक्रिय अनुमानम वो अनुमान है और जो अनु ये है वो तत्क अपनी स्वतंत्र कारणम नाशती वो किसी भी तरह स्वतंत्र कारण नहीं हो सकती है तो जो बाद में बनती है किसी के बनाने पर बनती है किसी के अधिकार में बनती है वो कभी भी स्वतंत्र कारण नहीं हो सकती अगर स्वतंत्र मानेंगे तो रचना की उपपत्ति नहीं होगी तो कुतः क्यों ऐसा मान रहे हैं तो रचना अनुपत्ति रचनाया अनुपन्न रचना के असिद्ध होने के कारण से कैसे अव्यक्तम प्रधानम जड़म अव्यक्त जो ये प्रधान है ये अचेतन है नहीं ही जड़म स्वयं विकृतिमाप्न होती ये न जगत रचना भवे वो वस्तु स्वयं ऐसी विकृति को प्राप्त नहीं होती जिससे कि जगत की रचना हो जाए अब कई बार जब हम कहते हैं कि संस प्रकृति विकार को प्राप्त नहीं हो सकती प्रकृति विकार को प्राप्त नहीं हो सकती यानी बिगड़ विकार मतलब बिगड़ नहीं सकती फिर तो हम कहने लग जाते हैं कई बार उदाहरण की देखो ये कोई भी चीज है मकान बना हुआ है वो अपने आप विकार को प्राप्त होता है पड़ा पड़ा कपड़े हैं और हैं ढेला है वो पत्थर है चट्टाने हैं ये अपने आप विकार को प्राप्त होती है परिवर्तित तो होती है लोहे में जंग लग जाता है तो प्रकृति में भी अपने आप विकार होता है तो विकार का यहां तात्पर्य कैसा है किस जगत की रचना की दृष्टि से ये अपने आप विकार को प्राप्त नहीं हो सकती ऐसे पड़े पड़े जो विकार होता है विकृति होती है उसमें अन्य कई का कारण हैं। उस तरह के वहां उनके धर्म हैं, कि कोई नमी के कारण से जंग लग जाता है लोहे में ऑक्सीजन होती है नमी होती है इसी तरह अन्य चीजों में भी रंग बदल जाता है पक जाते हैं सड़ जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ दूसरे कारण होता है वो व्यवस्था ऐसी है ये प्रकृति अपने आप नहीं बिगड़ रही है यू कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उसके अंतर्गत ये विकार को प्राप्त होती हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि प्रकृति अपने आप विकार को प्राप्त नहीं होती उसका मतलब जगत की रचना की दृष्टि से संदर्भ में ये बात करनी है कि मिट्टी आदि सीमेंट पत्थर रखे हुए वो कभी भी एक मकान नहीं बना सकते कभी भी एक छोटा सा कमरा नहीं बना सकते पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हों पूरी सृष्टि में पड़े रहे हो उसको कैसे भी कुछ भी होता रहे वो कभी मकान नहीं बना सकते एक कमरा नहीं बना सकते व्यवस्थित कमरा दीवारें हैं और उसमें आले हैं, सामान रखने की वस्तुएं हैं छत बनी हुई है खिड़कियां हैं दरवाजे हैं, नालियां हैं ऐसा कभी भी नहीं बना सकती रचना की दृष्टि से रचना की दृष्टि से जो विकार होता है वो जड़ वस्तु में कभी भी नहीं हो सकता अरे सृष्टि रचना की बात चल रही है सृष्टि रचना के संदर्भ में ही परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने की बात चल रही है तो इन्होंने कहा कि ये जो अनुमान है स्वतंत्रम कारणम न रचना अनुपत्ते रचनाया अनुपन्नवाद अव्यक्तम प्रधानम जडम अस्त न ही जडम स्वयं विकृतिम् आपनोति ये न जगत रचना भवे ये जो जिससे कि जगत रचना हो जाए ये साथ में जोड़ करके रखना है हमें को कैसे उदाहरण दे दिया मृत्ति का घटादि रूपे कुंभ चेतनम निमित्त कारणम में थे। मिट्टी घड़े के रूप में विकृति को प्राप्त हो रही है विकार को तो कुंभकार चेतन जो कि निमित्त कारण है उसकी अपेक्षा रखते हुए प्राप्त होती है अभी वो मिट्टी अपने आप में कुछ भी परिवर्तित हो जाए कुम्हार के बिना वो विकार की बात नहीं है रचना की दृष्टि से चकारो अत्र प्रकृत्या जगत कारणत्व तर्कबल न प्रतिषेध समुच्चयाथ तो सूत्र में जो चकार कहा रचना अनुप्य इसका इन्होंने तात्पर्य लिया कि प्रकृति के जगत रचना के कारणत्व तो में कि प्रकृति जगत की रचना में कारण होती है उसको तर्क बल से उसकी स्वतंत्रता के प्रतिषेध के समुच्चय के लिए कि प्रकृति जगत की रचना में कारण तो है लेकिन जो निषेध किया जा रहा है चकार से वो उसकी स्वतंत्रता का निषेध किया जा रहा है वो स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं करती है तो जब ये कहा तो पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं प्रवृत्ति तो होती है जब ये कहा स्वतंत्रता नहीं है यानी प्रकृति में प्रवृत्ति नहीं होती है तो पूर्व पक्षी कह रहा है दूसरे सूत्र की भूमिका ननु प्रकृत प्रवृत्ति शक्ति रहती प्रकृति में तो प्रवृत्ति की शक्ति है तया सा प्रवर्तमान जगत रूपम धारे इति अत्र उच्यते प्रकृति में प्रवृत्ति है क्रियाएं देखी जाती है तो उसी उसी प्रवृति से प्रवृत्त होती हुई वो जगत के रूप को धारण कर लेती है जगत रूप में आ जाती है ऐसा कोई कह सकता है तो उसके लिए उत्तर है यहाँ पर दूसरे सूत्र में प्रवृत्तेश्च इस प्रवृत्ति के भी और इसमें पीछे से इन्होंने नकार को लिया है अच्छे देखिए चकारात रचना अनुपतेश्च इतो अनुकृष्यते चकार जो है प्रवृत्तेश्च तो रचना अनुपत्श ये भी वहां पर खींचा गया है और नकारोपी तत्सनियोग स्वतः एवं आगच्छति छ न तो न तो इसके साथ साथ यहाँ अनुवृत्ति ले रहे हैं खोल रहे हैं इसको जड़े अव्यक्ति प्रकृतिया के न ही संभवो भवितुम तुम जड़ अव्यक्त प्रकृति नामक जो है उसको उसमें प्रवृत्ति का संभव नहीं है क्यों प्रवृत्ति ही चेतन धर्म प्रवृत्ति तो चेतन का धर्म है तसे ज्ञानपूर्वकवाद क्यों वो चेतन का धर्म है प्रवृति क्योंकि तो ज्ञान पूर्वक होती है सोच समझ तो करके होती है तो ये प्रवृत्ति होती है प्रवृत्ति मतलब किसी लक्ष्य विशेष को रख करके और हम इच्छा पूर्वक जो प्रयत्न करते हैं वो प्रवृति है वो बिना ज्ञान के नहीं हो सकती है अजड़ में ज्ञान नहीं होता है पुनः कथम सा जीवा नाना भोग पदार्थेश परिणता तो जब उसमें चेतनता नहीं है जान नहीं है तो कैसे वो जीवों के भोग के लिए भिन्न भिन्न भोगों के रूप में प्रकट होवे? गए बोले आचार्य जी इसमें कहा गया कि प्रकृति में प्रवृत्ति नहीं होती है जड़ होने से तो योग दर्शन में जब चौथे पाग में सूत्र आया था कि प्रकृति स्वयं प्रवृत्त होती है धर्मादि सिर्फ निमित्त होते हैं उसका आवरण हटाने के लिए तो प्रकृति स्वयं अपना कार्य करती है तो उसमें भी ईश्वर का ईश्वर का कोई प्रसंग नहीं आया था बाधाओं के हटने से जी। ये प्रवृत्ति अपने आप स्वतः प्रवृत्ति होती है क्षेत्रीय जो कहा गया था तो उसका परमात्मा का उल्लेख भले ही नहीं आया वहां पर लेकिन ये प्रवृत्ति क्यों हो रही है प्रकृति अपने आप आती है वहां अपने आप का मतलब है कि हमारे द्वारा उसको उसका प्रवर्तन नहीं होता है किसान उस पानी को पौधों के अंदर नहीं चढ़ाता है वो पानी ऐसा है पहले से इतना मात्र कि हम नहीं करते वो प्रकृति का अपूर्त तो स्वतः होने लगेगा लेकिन परमात्मा की व्यवस्था का निषेध नहीं है ये भी कर्म सापेक्ष होते हैं और परमात्मा की व्यवस्था से ऐसा हमें मिलता है तो वो वहां भले ही नहीं लिखा है लेकिन हम पूरे वांगमय को देखते हैं तो इसलिए वो अर्थ तो मान लेते ही है तो इसके लिए इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि भाई ये चेतन में ही ये चीजें देखी जाती हैं, जड़ वस्तुओं में ये नहीं देखी जाती प्रवृत्ति नहीं देखी जाती इस सब को ये आगे उदाहरण के रूप में आगे बताएंगे आज का पाठ इतना ही रखते प्रणाल में सभी को सदर अभिवादन हो